श्री परमात्मने नमः अथ पंचम अर्जुन उवाच संन कर्मण कृष्ण यच्छेय पुनर्योग शसि ये एकक्रूह सुनिश्चित करमण कृष्ण पुनः योगस श्रेय एक ब्रूही सुनिश्चितमय एवं शब्दार्थ कृष्ण हे कृष्ण आप कर्म कर्मों की संयासम सन्यास की च और पुनः योगम कर्मयोग की संसती प्रशंसा करते हैं इसलिए इन दोनों में से ऐसी जो एकम एक में मेरे लिए सुनिश्चितम भली भांति निश्चित श्रेय कल्याण कारक साधन हो तक उसको ब्रू कहिए श्री भगवान उच्च कर्म योगश्च नि श्रेय कर्म योगो कर्म कर्म तोस्थ्यास और कर्मयोग कर्मयोग ये उभो दोनों ही श्रेय सक परम कल्याण के करने वाले हैं तो परंतु चाह उन दोनों में ही कर्म संसा कर्म संस से कर्मयोग कर्मयोग साधन में सुगम होने से विशेष ऐसी श्रेष्ठ है जेय नित्य संयासी योना न द्वेशी न कांशती निर्द्वन्दो ही महाबाहो सुखम बंधा प्रमुचतेद्य स नित्य संयासी यह न देशी न ही निर्द्वंद महाबाहो सूखम बंधा प्रमुख से अन्वय एवं शब्दार्थ महा बाहू अर्जुन यह जो पुरुष न न किसी से द्वेष द्वेश्ट करता है और न किसी की कांक्षा की आकांक्षा करता है सह वह कर्मयोगी योगी नित्य सन्यासी सदा क्योंकि योग राग निर्द्व राजी द्वंदों से रहित पुरुष सुखम सुख पूर्वक बंधात संसार बंधन ऐसी प्रमुच मुक्त हो जाता है सांख्योग पृथक बाला प्रवदी न पंडिता एकम प्या सम्योर विंदते फलम पर छेद सांख्य योग पृथक् बाला प्रवदी न पंडिता एकम एक आसित सम्यक कुभियों विंदते फलम अनवय शब्दार्थ सांख्य योग और कर्म योग को बाला मूर्ख लो पृथक पृथक पृथक फल देने वाले प्रबदंती कहते हैं न की पंडिता पंडित जन ही क्योंकि दोनों में से एकम एक में अपि भी सम्यक सम्यक प्रकार से अस्थित स्थित पुरुष उभयो दोनों के फलमूप परमात्मा को बिंद प्राप्त तो होता है यख्य प्राप्यते स्थान तोगैर गम्य से एकख्यम च योगम च पश्य पदच्छेद यप्यते स्थान तथयोग अभी गम्य से एकख्यम च योगम च पश्य स पश्यती अन्वय एवं शब्दार्थ सा द्वारा या जो स्थानम परम धाम प्राप्त ऐसी किया जाता है योग है कर्म योगियों द्वारा अपि भी तक वही गम्य प्राप्त किया जाता है इसलिए जो पुरुष कांख्यम ज्ञान योग छोडम कर्म योग को फल में एकम एक पश्यति देखता है सच वही यथार्थ पश्यति देखता है संयास तू महाबाहो दुखम आप योगयुक्तो योग पदछेद संन सन्यासस्तु महाबा दुखम आयोगत योग युक्त मुनि ब्रह्म न चीरे अतिव शू परंतु महाबाहो हे अर्जुन अयोगत कर्म योग के बिना संन्यासन्यास अर्थात मन इंद्री और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग आप तुम प्राप्त होना दुखम कठिन है और मुनि भगवत स्वरूप को मनन करने वाला योग कर्मयोगी ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा को न सिरेण शीघ्र ही अधिक प्राप्त हो जाता है योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कूरव अभी न लिप्य से पर विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा पूर्वन अपनी लिप्यति लिप्य अन्वय एवं शब्दार्थ विजितात्मा जिसका मन अपने वश में है जितेन्द्रिय जो जितेंद्री एवं विशुद्ध आत्मा विशुद्ध अंतकरण वाला है और सर्वभूतात्मा भूतात्मा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है ऐसा योग कर्मयोगी कर्म योगी कर्म, करता हुआ अभी भी न लिप्य लिप्त नहीं होता न कि मै की युक्तों मन तत्वीत पचन श्रृणवन स्पृषण जिघ्रन सन पद छेद नए कि कौमी युक्त मन तत्व पशन श्रीण्वन स्प्रीसिघ्रन असन गपन स्वसन तल्पन भी सृजन गृहणन उन्मी सन्नीस नी इंद्रियांद्रिया वर्तन धारियन परेदन विसृजन गृहण उन्मीष निमेशन अंद्रिया वर्तंत अन्वय एवं शब्दी सत् को जानने वाला युक्त सांख योगी तो पश्चन देखता हुआ श्रेणवन सुनता हुआ स्प्रेशन स्पर्श करता हुआ जिघ्रन सुधता हुआ स्नन भोजन करता हुआ गच्छन गमन करता हुआ स्वपन सोता हुआ स्वसन श्वास लेता हुआ प्रलपन बोलता हुआ विसृजन त्यागता हुआ गृहण ग्रहण करता हुआ तथा उन्मीशन आँखों को खोलता और निमीशन मूंदता हुआ अपी भी इंद्रियाणी सब इंद्रिया इंद्रिया अपने अपने अर्थों में वर्तनते बलत रही हैं किसी इस प्रकार धारण समझ कर एवं इति ऐसा मन माने की मैं किंचित कुछ भी न नहीं करूँगी करता हूँ ब्रह्मणिया कर माणी संगम त्यक्वा करोतिया लिप्यते न स पापे न पद्म परेद ब्रह्मी आधार कर्मी संगम त्यक्त कौती अन्वय एवं शब्दार्थ यह जो पुरुष कर्मा सब कर्मों को ब्रह्मी परमात्मा ने आधार अर्पण करके और संगम आस को त्यक्त्वा त्याग कर, कर कर्म करोति करता है सह वह पुरुष अमृता जल से पद्म कमल के पत्ते की पापे पापेन पाप से न लिप्य से लिप्त नहीं होता कायेन मन सा बुद्धिया केवल योगिना कर्म कुरम तक शुद्ध परच्छेद कायन मन सा बुद्धिया केवल इंद्रिय अभी योगिना कर्म कुर संगम आत्म शुद्ध शब्दार्थ योगिना कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रही केवल ही केवल इंद्रिय इंद्रिय मनसा मन बुद्धया बुद्धि और कायन शरीर द्वारा अभी भी संगम आसक्ति को तक त्याग कर आत्म शुद्ध ही की शुद्धि के लिए कर्म कर्म कुरी करते है युक्त कर्म फलम त्यक्त शांति आपनोती नैचिकी अयुक्त काम कार्य फल सत्तो निब छेद युक्त कर्म फलम त्यक्त शांति आपनोति नैच्ठी अयुक्त निबध्यति कारेण फलेबध्यम शब्दार्थ युक्त कर्मयोगी कर्म फलम कर्मों के फल का त्यक्त त्याग करके नैच्ठ भगवत प्राप्ति रूप शांति शांति को अपनों की प्राप्त होता है और अयुक्त सकाम पुरुष काम कामना की प्रेरणा से फले फल में सख्त आसक्त होकर निबध्य बनता है सर्वकर्माणी मन सा सन्यप्ते सुखम वशी नव द्वार पुरे देहि देश नुर्व पदछेदर्माणी मनसा सन्न आ सुखम वशी नव द्वार पुरे देहि न नुर्य अन्वय एवं शब्दार्थ वसी अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्योग का आचरण करने वाला देष न न करता हुआ न न कार्यन करवाता हुआ एवं नव द्वारे नौ द्वारों वाले शरीर रूप पूरे घर में सर्वकर्माणी सब कर्मों को मनसा मन सी संस त्याग कर सुखम आनंद पूर्वक सचिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में आस्ते स्थित रहता है न कर चित्व न करमाणी लोकस्य सृजती प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तति। पर न कर्तव न कर्माणि लोकस्य लोकसभा प्रभु न कर्म फल सहयोग स्वभाव तो प्रवर्त अन्वय एवं शब्दाथ प्रभु परमेश्वर लोकस्य मनुष्यों की न न तो कर्तृत्व कर्तापन की ना ना कर्माणि की और ना कर्म फल सहयोगम कर्म फल के सहयोग की ही त्रिज रचना करते हैं तू किन्तु स्वभाव स्वभाव ही प्रवर्त बरत रहा है पापम न आदत्ते क्यों अज्ञान आवृत ज्ञान तेन मुहय शब्दार्थ विभु सर्वव्यापी परमेश्वर भी नष्टचित किसी के पापम पाप कर्म को च और न किसी की सुप्रीतम शुभ कर्म को एवि आदत आदत्ति ग्रहण करता है किन्तु अज्ञाने न अज्ञान के द्वारा ज्ञानम ज्ञान आवृतम ढका हुआ है तेन उसी से जंतव सब अज्ञानी मनुष्य मोह्यंती मोहित हो रहे हैं ज्ञान न्ञान कैसा नाथितम आदित्यवज्ञान प्रकाशयती तत्परम न तू पदछेद ज्ञानन तो तत्म नाशीत आत्मन आदित्यवत्त ज्ञान प्रकाशय तक अन्वय एवं शब्द तो पुषा चिंता तत्व अज्ञानम् अज्ञान आत्मनः परमात्मा की ज्ञानेन तत्व ज्ञान द्वारा नाशितम नष्ट कर दिया गया है तेषा उनका वह ज्ञानम ज्ञान आदित्यवत सूर्य के सदृश तत्परम उस घन परमात्मा को प्रकाशियती प्रकाशित कर देता है तद तदात्मानस सन्न तत्परायणा पुनरावृत्तिं पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धतक कलम परेदु तदात्मन तत्परायणा गति अपनृति ज्ञान निर्धत कलम अन्वय एवं शब्द तदात्मानं जिनका मन तद्रुप हो रहा है तदबुद्ध जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और तनिष्ठा सचिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एकी भाव से स्थिति है ऐसे तत्परायणा तत्परायण पुरुष ज्ञान निर्धत कर्मशाह ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर आप पुनरावृत्ति आप पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को गी प्राप्त तो होते है संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, गविहस्ति सुनी चुपाके पंडिता समिना पदछेद विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। सुनी चाव स्वे चा, चा पंडिता समदर्शि अन शब्दार्थ पंडिता ज्ञानी जन विद्या विनय संपन्ने विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणे ब्राह्मण में चथा गवी गौ हसीनी हाथी चुनी, कुत्ते, सुनी कुाल में भी समी एव ही होते है की है तय जित सर्गो ये शाम साम में स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद्रमणी परच्छेद स्थित मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म ए ब्रह्मी ऐसी अन्वय शब्दार्थ शब्दार्थाम जिनका मन मन साम्य भाव में स्थित स्थित है ते उनके द्वारा इह इस जीवित अवस्था में सर्गह संपूर्ण संसार जीता जीत लिया गया है निर्दोश ही क्योंकि ब्रह्म सचिदानंद घन परमात्मा निर्दोषम निर्दोष और समम सम है तस्मात इससे वे ब्रह्म ही सचिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित स्थित है न प्रहृष्चे प्रियं प्राप्य न उद्वेजित प्राप्त चिं स्थिर बुद्धि सम्मूढ़्रम स्थित पदच्छेद न प्रहृषेत प्रियं प्राप्य न उद्वेजित प्राप्त चिंत स्थिर बुद्धि असमूढ़ अनुय एवं शब्दार्थ प्रियम प्रो प्राप्ति प्राप्त होकर न प्रहत हर्षित नहीं हो च और अप्रियम अप्रिय को प्राप्त होकर न उद्विजेत उद्विग्न न हो वह स्थिर बुद्धि स्थिर बुद्धि असमूढ़ संशय रहित ब्रह्मविद वी, ब्रह्मविदा पुरुष ब्रह्मी सचिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एकी भाव से नित्य स्थित स्थिर है बाह्य इस पर से स्वशक्ता विद्य आत्मनि आत्म युख सहयुक्ता सुखम अक्षय अश्ते पदछेद बाह्य इस स्पर्श तेजुअम विन्दति आत्मनि युखम स ब्रह्मयोग युक्ता सुखम अक्षय अश्नु अन्वय शब्दार्थ बाह्य बाहर के विषयों में असक्तात्मा आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मनी आत्मा में स्थित यत् जो ध्यान जनित सात्विक सुखम आनंद है उसको विंदती प्राप्त होता है तदनंतर सह वह ब्रह्म योग युक्तात्मा सचिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षयम अक्षय सुखम आनंद का स्मृति अनुभव करता है ये ही संस्पर्शा होगा दुख योन एवते कौन ते नुधेद ये ही संस्पर्श जा नेशम ते बुध अनुम शर्थ ये जो ये इंद्री तथा संस्पर्शजा विषयों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले भोगा सब भोग हैं। है वे यद्यपि पुरुषों को सुखरुख भागते हैं, तो भी निदेह दुख योन एवं दुख के ही हेतु हैं और आद्यंतवंत आदि अंत वाले अर्थात अन्य इसलिए कौन हे अर्जुन गुध बुद्धिमान विवेकी पुरुष तेषु उनमें नहीं रमते रमता सक्नोति है वा यह सोम शरीर विमोक्षा काम क्रोधोद्भव वेगम स सुखी नर पद सक्नोति सकनोती एव यह सोम शरीर विमोक्षरा काम क्रोधोद्भव वेगम सहयुक्त सह सुखी नर हन्वय एवं शब्दार्थ यह जो साधक यह इस मनुष्य शरीर में शरीर विमोक्षरा शरीर का नाश होने से पहले पहले केव ही काम क्रोधोद्भव काम क्रोध ऐसी उत्पन्न होने वाले वेगम वेग को सोम सहन करने में शक्नौती समर्थ हो जाता है सह वही नर पुरुष युक्त योगी है सह वही सुखी सुखी है योक सुखोरारा तथा ज्योति ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतछति पदछेद अंतरा अतरारा तथा अतर्ज्योति योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अगछति अनवय शब्दार्थ यह जो पुरुष एवं निश्चय करके अंत सुख अंतरात्मा में ही सुख वाला है अंतरा राम आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा तथा यह जो अंतर ज्योति आत्मा में ही ज्ञान वाला है वह ब्रह्म भूत सचिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक भाव को प्राप्त योगी सांख्य योगी ब्रह्म निर्वाणम शांत ब्रह्म को हरिगछ की प्राप्त होता है लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय छीण कर्मशा छिन्न था यूतर पद छेद ल्रह्म निर्वाण ऋष्य छीण कलम छिन्द्वैध शब्द छीण कलम जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, छिन्न द्वैधा जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, सर्वभूत हिते, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रता रत हैं और यथात्मान जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है वे ऋषिया ब्रह्मवीता पुरुष ब्रह्म निर्वाण शांत ब्रह्म को लभन प्राप्त होते हैं काम क्रोधवी तो उक्ताम येत अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्म पदछेद काम क्रोधवी तो उक्ताम येत निर्वाणम वर्तमय एवं शब्दार्थ काम क्रोध वियुक्ता काम क्रोध से रहित यतचेत जीते हुए चित्त वाले पर परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए यती यानी पुरुषों के लिए अभीतः सब ओर से ब्रह्म शांत परब्रह्म परमात्मा ही वर्त परिपूर्ण है इस पर शान कृतवा बहिर् बाह चुवान ते भ्रुवो प्राणा पानो समो कृतवा बाह्यं द छेदर्शान कृवा बही बाह्यक्षुत प्राणापान समस्ता यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर्मूर्मोक्षाण विगते भय क्रोधो यह सदा मुक्त एवं परचेद यथेन्द्रिया मनोबुद्धि मुनि मोक्ष पारायण विगते भय क्रोध यह सदा मुक्त एवं अनवय एवं शब्दार्थ बाह्या बाहर के स्पर्शान विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ वही बाहर एवं कृतवा निकाल कर और चक्ष नेत्रों की दृष्टि को भ्रुवो भ्रिकुटी के अंतरे बीच में स्थित करके तथा नासाभ्यंतर चारिणों नाशिका में विचरने वाले प्राण प्राण और अपान वायु को समो सम करके यतेन्द्रिय मनोबुद्धि जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है ऐसा यह जो मोक्ष पारायण मोक्ष पारायण मुनि मुनि परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला भय क्रोध इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है स वह सदा सदा मुक्त मुक्त एवं ही है भोक्तारम्भ तब काम पर छेद भोक्तालोक महेश्वर सुहृदूता ज्ञावामृति शब्द मोजको यज्ञ तपसाम सब यज्ञ और तपो का भोक्तारम भोगने वाला सर्वलोक महेश्वरम संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा सर्वभूतान संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदम सुहित अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा ज्ञात तत्त्व से जानकर शांति शांति को प्राप्त होता है ओम सत्विति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद्याम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगनामा पंचमो अध्याय